माँ की बातें स्वामी ईशानंद माँ तब जयराम भाटी में थी संध्या के थोड़े पूर्व मैं श्याम बाज़ार से लौटकर देखता हूँ माँ बरामदे में एक चटाई बिछा सोई है मेरे पहुँचते ही वे विरक्ति प्रकाश कर कहने लगी तुम लोग तो यहाँ हो पर बीच बीच में काम काज को लेकर बाहर भी जाना पड़ता है आज र के साथ एक आदमी आया था बूढ़ा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 उस प्रकार बैठे देखा तो वे सारी बातें समझ गई उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए अपने स्वाभाविक उच्च स्वर में कहा इन्हें क्या लकड़ी का देवता समझ रखा है जो इन्हें न्यास प्राणायाम के द्वारा चैतन्य करोगे जरा भी बुद्धि नहीं कि माँ पसीने से भीग गई है एक बार एक भक्त ने माँ को प्रणाम करते समय उनके पैर के अंगूठे पर जोरों से अपने सिर को पटक दिया मां पीड़ा से करा उठी उनके पास में जो थे उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा यह क्या किया तब भक्त ने उत्तर दिया मां के पैर में सिर पटक कर उन्हें दर्द दे दिया है जितने दिन यह दर्द बना रहेगा उतने दिन मां मुझे याद करेंगे पूर्वोक्त दोनों घटनाओं को मां ने कई बार हम लोगों को हंसते हंसते सुनाया था पूजनी शरद महाराज ने काशी से लौट कलकत्ता आते ही मां को लाने के लिए जयराम बाटी में आदमी भेजा मां जैसा समय सवेरे सबको लेकर कलकत्ते के लिए रवाना होने लगी सबके अंत में कि महाराज और हाँ ने प्रणाम किया मां ने उन लोगों को अपना व्यवहित किया हुआ एक एक कपड़ा और चादर देते हुए कहा इसे रखो और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तथा सजल नेत्रों से यात्रा प्रारम्भ की मैं साइकिल में पालकी के साथ साथ चलने लगा रास्ते में सिहोड़े के शांतिनाथ महादेव के पास माँ ने पालकी उतरवा कर दो रुपये का संदेश चीनी गुड़ आदि खरीदकर कर शंकर जी की पूजा करवाई सभी उपस्थित लोगों को तथा हम लोगों को प्रसाद देकर माँ ने स्वयं थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया तथा राधु के लिए थोड़ा सा आंचल में बांध लिया सभी यथासमय कुआलपाड़ा पहुँच गए उसी दिन शाम को राधु आदि महिलाएं बैलगाड़ी से विष्णुपुर को रवाना हुई दूसरे दिन सवेरे पाँच बजे जब मैं जगदम्बा आश्रम में पहुँचा तो देखता हूँ कि माँ फूल मिठाई देकर ठाकुर की पूजा समाप्त करके ठाकुर का फोटो कपड़े में लपेटकर संदूक में रखते हुए ठाकुर को लक्ष्य करके कह रही हैं उठो अब यात्रा का समय हो गया मुझे देखकर कहने लगी तुम आ गए इतनी देरी कैसे कर दी धूप हो जाएगी लो यात्रा का फूल लो कहकर उन्होंने ठाकुर की पूजा का एक फूल अपने माथे पर छुआ कर मेरे हाथ में दिया बाद में सबसे विदा लेकर वे पालकी में बैठी कुछ दूर चलने पर मां ने कहा हमेशा मेरे साथ साथ सावधानी से चलना राधू और माकू के सब जेवर माकू की पालकी में है जयपुर पहुंचने पर माँ ने उस चट्टी के पास पालकी नीचे उतरवाई जहाँ पिछली बार जयराम बाटी जाते समय हम लोगों ने भोजन बनाकर खाया था उसकी भग्नावस्था देख कर माँ हंसते हुए कहने लगी आहा हम लोगों की वह चट्टी है जी उसके पास जाकर वे कंबल बिछा बैठी और कहने लगी कहारों को कुछ खिलाओ दो रुपये देकर उन्होंने मुरमुरा खरीदने को कहा बाद में माकू के लड़के के लिए दूध गरम करके माँ सामने के तालाब से हाथ पैर धोकर आई और कहने लगी मेरे लिए एक पैसे का मुरमुरा ला दो मैं भी कुछ चबाऊँ और तुम्हारे और माकू के लिए यदि कुछ पकौड़ी आदि पाओ तो ले आओ